हैसानमंद सारस एक वक्त का किस्सा है। एक बहुत ही खूबसूरत छोटे से तालाब के पास सारस रहता था। वो वहाँ सबसे खूबसूरत परिंदा था, पर वो इसके लिए हैसानमंद नहीं था। उसे नफरत थी अपनी टांगों से, अपने परों से और अपनी चोंच से, और पूरा साल इसी के बारे में शिकायत करता रहता। सभी ने उसे बढ़ सुना था, सबसे ऊँचे दरख़्तों पर रहने वाले परिंदों से लेकर तालाब के सबसे गहरे हिस्से में तैरने वाली मछलियों तक, वो सब उसे सुनते सुनते बहुत तंग आ गए थे। एक रात, जब वो एक दरख़्त पर आराम कर रहा था, उसने हमेशा की तरह बढ़ शुरू कर दिया। ओह, म کاش میرے پاس بھی تیتلیوں کی طرح رنگ بھی رنگی پر ہوتے اوہ، تم نے، تم نے مجھے ڈرہ دیا اوہ، میرا دل اتنی زور سے دھڑکتا ہے اتنا بیکار دل بھی ہے اوہ، بہت اچیب بات کہہ رہے ہو کسی کا بھی دل بیکار نہیں ہوتا تو پھر میں ان میں سے نہیں ہوں کیونکہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ بیکار ہے میری ٹانگی ٹہنیوں کی طرح ہیں मेरी चूँच लंबी और बदसूरत है और मेरे पर इतने बेरंग और सफ़ेद हैं इनमें कोई भी रंग नहीं काश मैं एक तितली होती छोटे सारस ऐतिहासिक से बात करो तुम सचमुच सोचते हो तितली होना बेहतर होगा आ, मैं सोचती हूँ पूरी दुनिया में हर कोई मुझसे माहोबत करेगा और मुझे पसंद करेगा मैं सबसे खूबसूर काश ऐसा हो सकता काश मैं तुम्हें आगाह करता हूँ पर मैं सच बोलता हूँ कोई झूठ नहीं बोलता तुम सुबह तक एक तितली बन जाओगी अगली सुबह उठा तो लगा कि कुछ तो गलत था वो अपने तालाब के पास नहीं था और ना ही अब वो सारस था अरे कितना खूबसूरत फूल है पर मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा फूल कभी नहीं देखा। मेरे पीछे क्या है? आ। पर अब मैं अब मैं सारस नहीं रही। मैं एक तितली हूँ। बेशक सारस ने तमन्ना की थी पर अब वो बदल गया था एक बहुत ही खूबसूरत तितली में। उसके परों में इतने चमकदार रंग थे और वो धूप में बहुत ही खूबसूर पर तो बहुत कमाल के हैं, इतने खूबसूरत और इतने दिलकशीशी रंग, आह! और वो फड़फड़ाता हुआ उड़ गया, अपने परों पर इतराते हुए सभी फूलों और मक्खियों के आगे जो भी उसे देखे वो इतराया। वो इतना ऊंचा उड़ा जितना ज्यादा वो उड़ सकता था। ओह, मैं कितनी प्यारी लगती हूँ, और ये पर कितने उसी पल एक पुकार उसके पीछे आया वो खौफ ज्यादा हो गया कि वो तेजी से फड़फड़ाते हुए दूर जाने लगा पर उसके पर ज्यादा फायदेमंद नहीं थे वो बहुत छोटे थे और उसे बचकर निकलने में बहुत दिक्कत पेश आई नहीं बचकर नहीं निकल सकते ओह ओह नहीं ओह अब मैं क्या करूं और तेज सुनो और तेज सुनो आखिर में वो झाड़ियों में चिप गया और उकाब उड़कर चला गया आह ओह बाल-बाल बची बाल भागकर निकलने के लिए ये पर तो बिल्कुल ही बेकार है अब मैं क्या करूं हा? उस पल एक मेंढक ने उसे देख लिया था तितली बहुत खूबसूरत लग रही थी और मेंढक ने सोचा उसके लिए ये एक बहुत जायकेदार खाना बनेगा بند کرو یا خدا ایک خوبصورت نتلی بننا بہت خوفناک ہے اس نے پہلے سے کہیں زیادہ مشکلیں نازل کی ہیں شاید میں پانی کے نیچے مچھلی ہوتی تو یہ بہتر ہوتا ایک, ایک جسم جو چمکتے چانوں سے بھرا ہو اور کوئی اقاب او بس مجھے ام... ये चबाना सके शायद मछली बनना एक बेहतर जिंदगी होती आ कितना अच्छा होता बेचारी छोटी तितली गहरी नीम में सो गई वो बहुत थक गई थी उस भाग दौड़ और खौफ से जिसका मुकाबला उसे करना पड़ा था ओह बहुत ही अजीबोगरीब ख्वाब था तितलियाँ और ओकाब आ बहुत ही खौफनाक हं यह क्या है मैं मैं उड़ क्यों नहीं सकती उसे जल्द ही एहसास हो गया कि जिससे वो उड़ रही थी वो दरअसल मछली के पर थे मछली के पर मेरे पर कहां गए मैं एक मछली हूँ और ये ये ये समंदर है मेरी तमन्ना पूरी हो गई ये जाने इतने खूबसूरत है बिल्कुल रंगीन शीशों की तरह चमक रहे हैं कितने खूबसूरत हैं <laughs> और वो निकल पड़ी उन खूबसूरत कोरल्स और खूबसूरत मछलियों में से गुजरते हुए जो सब जगह तैर रही थी समंदर इतना खूबसूरत है और मैं इतनी खूबसूरत हूँ मैं यहाँ पूरी तरह जचती हूँ यहाँ नीचे मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। पर जैसे ही वो तैर रही थी और गुनगुना रही थी वो जल्दी ही एक तन्हा इलाके में आ गई वो अभी भी आसपास देख रही थी जब अचानक वो टकराई किसी गुलाबी और नरम चीज से ओह ये क्या है ये इतना इतना नरम है और इतना गुदगुदा इससे खेलने में बहुत मजा आ रहा है उस अजीब चीज के साथ खेलती रही जब तक कि अचानक चट्टान के पीछे से एक बड़ा ऑक्टोपस निकल कर नहीं आया। वो उसके टेंटिकल्स में से एक था और ऑक्टोपस को अच्छा नहीं लग रहा था कि मछली उससे खेल रही है। ओह, वो खुद आया। मैं मे, करके मुझे नुकसान न पहुंचाइये। बाय। और वो दूर भाग चली। बेचारी मछली बहुत तेजी से तैरी उस बड़े से ऑक्टोपस से बचने के लिए पर ऑक्टोपस उससे भी ज्यादा फुर्तीला था और छोटी मछली तैराकी में इतनी माहिर नहीं थी ओह जान में जान आई समंदर में भी इतनी मुसीबत होती है मुझे गुमान नहीं था उ मेरा मतलब देखो हर जगह मुसीबत आती है छोटी मछली क्या तुम्हें नहीं शायद तुम नहीं जानती पर तुम काफी जानी पहचानी लगती हो उ मेरा मतलब लब लब बेशक तुम मुझे नहीं जानती समंदर बहुत अजीम है काश मैं सबसे ताकतवर जानवर हो सकती फिर किसी को मुझे ललकारने की हिम्मत ना होती सबसे ताकतवर तो शेर होगा काश मैं शेर हो सकती ऐसा है क्या तो क्या तुम चमकदार मछली बनकर खुश नहीं हो? अ वो मेरे किसी काम की नहीं है। कितना कमाल का होता अगर मैं सबकी सबसे बहादुर भाषा होती। हम्म खैर अगर तुम यही सोचती हो और तुम्हारी यही तमन्ना है तो फिर ये मुराद पूरी की जाएगी। ओहो ओहो और उसी पल मछली घिर गई बहुत ढेर सारी बुलबुलों से। उसने, उसने स पर जैसे ही यकायक यक आवाज गायब हो गई, उसने अपनी आंखें खोली और खुद को एक जंगल के बीचों बीच पाया। एक जंगल? मैं यहां क्यों हूँ? रुको, पंजे और दम। मैं एक शेर हूँ। उसकी दाहार इतनी बुलंद थी कि उसने आसपास सभी पत्तियों को कम और हिला दिया। <laughs> मैं एक शेर हूं पूरे जंगल का बादशाह सभी जानवरों का हुक्मरान कोई भी हिम्मत नहीं करेगा मुझे नुकसान पहुंचाने की हाहाहाहा हा हा हा हा। और वो जंगल में घूमने लगा बहुत ही शाही अंदाज में वो उन सब छोटे छोटे जानवरों पर दहाड़ा जिन्हें भी उसने देखा और वो भागे और उसके रास्ते से हट गए ये तो सचमुच बह पर जब वो चल रहा था, वो एक शिकारी के जाल में फंस गया और जल्दी ही उसे एक पिंजरे में बंद कर लिया गया जिससे वो खुद को आजाद नहीं कर पाया। ये क्या है? मुझे बाहर निकालो, मुझे जाने दो। और झाड़ियों से निकलकर दो शिकारी आए, वो बहुत ही जालिम लग रहे थे और जल्दी ही शेर को खौफ महसू کتنا غزب کا شیر ہے اگر ہم اسے لے جائیں تو ہم اسے اچھی قیمت پر فروخت کر سکیں گے ہاں <laughs> جلو جلدی کرو اور اسے لے کر چلے. پچارا شیر یہ سن کر بری طرح کاپنے لگا نہیں نہیں مہربانی کر کے مجھے کہیں لے کر مت جاؤ کوئی مجھے بچاؤ میں اب شیر نہیں بنے رہنا چاہتا میں ایک سارس بن کر ہی خوش تھا مجھے پھر سے سارس بنا د یہ سب ایک خواب تھا شکر ہے خدا کا و میں خود اپنے وجود میں آکر بہت خوش ہوں میری پیاری ٹانگی میرے خوبصورت چونچ اور میرے پر و میرے مضبوط اور شاندار پر مجھ مجھے تم سب پر بہت فخر ہے ओ, ओ, सारस ने अपना सबक सीख लिया था ये अहम है कि जो आपके पास है उसके लिए और जो आप हैं उसकी खातिर एहसान मंद रहें एक मामूली से ख्वाब ने उसे सिखा दिया था या शायद ये एक ख्वाब था ही नहीं